सूत्र बोलिए श्रुति विरोधात् न कुतर्क अपसदस्य आत्मलाभा। श्रुति का विरोध होने से अगर कोई ऐसा मानता भी है कि ब्रह्म से ही या चेतन आत्मा से ही ये सारा बन गया है वो उपादान कारण है तो उसको श्रुति से विपरीत बात है श्रुति इसका समर्थन नहीं करती है तो श्रुति का विरोध होने से न कुतर्क सदस्य जो कुतर्क के द्वारा निश्चय कर रहा है ना nah, आत्मलाभ है उसको आत्मलाभ नहीं हो सकता है वो मानता रहे आत्मसाक्षात्कार नहीं होगा आत्मा की प्राप्ति नहीं होगी उसको परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी भले ही ब्रह्म को इतना ऊंचा बना लिया हो कि उसी से बन गया है ये सब कुछ उसको आत्मलाभ तो नहीं होगा क्योंकि वो कुतर्क कर रहा है यहां पर और ऐसा तर्क से वो सिद्ध भी कर दे लेकिन श्रुति विरोध से है तो उसको तर्क को तर्क नहीं कहते वो कुतर्क हो जाता है नए दर्शन में भी स्वीकार किया जाए तर्क को बहुत महत्व देते हैं अनुमान को बहुत महत्व देते हैं लेकिन यदि वो शब्द प्रमाण के विपरीत है तो वह तर्काभास है तर्क नहीं है वास्तव में वो गलत निर्णय पर जा रहे हैं तो श्रुति विरोध है श्रुति का विरोध होने से ऐसे व्यक्तियों का जो आत्मा को ही उपादान कारण मान लेते हैं उनका वो कुतर्क पे आधार पे चलने वाले उनको न आत्मलाभ है आत्मलाभ तो नहीं होगा आध्यात्मिक उन्नति तो नहीं होगी और कुछ चलता रहे भले ही न कुत न श्रुति विरोधा न कुतर्क आप सदस्य आत्मलाभ है जो कुतर्क से अपनी बात को रखता है अपने ढंग से तर्क कर रहा है लेकिन है कुतर्क कुतर्क का आधार ही है कि वो श्रुति के विपरीत जा रहा है इसलिए वो मान्य नहीं हो सकता आगे चलें पैतीसवा सूत्र पीछे प्रकृति की उपादान आद्योपादानता बताई थी तो प्रकृति तक ही प्रधान तक ही क्यों रुके और पीछे क्यों नहीं जाएं यह विषय पहले भी आया था यहां भी उस बात को रख रहे हैं पैतीसवां सूत्र बोलिए पारंपरियपी प्रधान अनुवृत्ति ही अणुवत परंपरा होने पर भी परंपरा किसकी कार्य कारण की इस कार्य का ये कारण अब ये जो कारण है ये भी कार्य है बनाए तो इसका जो कारण है फिर उसका भी जो कारण है ऐसे ये जो कार्य कारण की परंपरा है हम परंपरा तो मानते ही हैं क्योंकि एकदम जो चीज बनी है बस उसका पीछे ये एक कारण हो ऐसा नहीं अनेक प्रक्रियाओं से गुजरते गुजरते, गुजरते इससे ये बना इससे ये बना इससे ये बना इससे यह बना न जाने कितनी पांच दस बीस पच्चीस परंपरा चलते चलते चलते कोई चीज बनी है तो ये परंपरा पीछे होते हुए भी परंपरा है लेकिन फिर भी प्रधान अनुवृत्ति प्रधान की अनुवृत्ति विद्यमानता वहां सबसे अंत में रहेगी वो ही है इसके पीछे और कुछ नहीं है कैसे हमें यह निष्कर्ष निकालना है अणु हुआ तो अणु के समान जैसे किसी पदार्थ का हम विखंडन करते जाते हैं करते जाते हैं तो सबसे छोटा कण उसका कौन सा माना जाएगा जो उसका अणु होगा परमाणु होगा वही उसका सबसे छोटा कण है उससे छोटा कण नहीं माना जाता ऐसे ही इस संसार का प्रकृति का विघटन करते करते करते जो मूल चीज है वो प्रधान है मूल प्रकृति है आगे देखिए अगला सूत्र इसी प्रकृति के बारे में मूल प्रकृति के बारे में कह रहे हैं बोलिए सर्वत्र कार्य दर्शनात, विभुत्व इस प्रकृति का विभुत्व है विभुत्व मतलब व्यापकत्व है ये परमात्मा की तरह विभुत्व नहीं असीम नहीं ससीम क्यों इसको विभुत्व माना है ये सापेक्ष दृष्टि से कथन है विभु क्यों माना है सर्वत्र कार्य दर्शनाथ जहां देखते हैं वहां इसका कार्य नजर आता है हम जहां जा सकते हैं जहां हमारी गति है वहां सब जगह प्रकृति के कार्य दिखाई देते हैं यहां भी तो पृथ्वी पर कहीं भी चले जाओ प्रकृति के कार्य दिखाई देते हैं हमारे को कार्य और वेग से रॉकेट से यहां से बाहर चले जाए तो वहां भी हमारे को प्रकृति के कार्य दिखाई देते हैं दूरबीन से देखें तो वहां भी प्रकृति के कार्य दिखाई देते हैं लोकलोकांतर बने हुए तो हमारे हमारे को तो सब जगह ही कुछ ना कुछ कार्य दिखाई देता है कोई ऐसी जगह है जहां प्रकृति का कार्य नहीं दिखाई देता हो क्या हम किसी ऐसे स्थान पर पहुंच सकते हैं या पहुंचे हैं कि यहां अब प्रकृति कुछ नहीं है प्रकृति का कोई कार्य नहीं है ऐसी कोई जगह है कुछ ना कुछ सब जगह रहेगा अंतरिक्ष में भी प्रकाश तो आ जा ही रहा है छोटे छोटे कण भी है वहां पर दूर दूर पर तो कुछ ना कुछ कार्य सब जगह देखा जा रहा है हम हमारी जहां तक पहुंचे वहां सब जगह देखा जा रहा है इसलिए प्रकृति का विभुत्व कहा गया तो सर्वत्र कार्य दर्शनार्थ विभुत्व लेकिन यह हमेशा ध्यान रखना है यह परमात्मा की तरह का विभुत्व नहीं है अगर ऐसा अर्थ ले लेंगे यह तर्क ही फिर कुतर्क हो जाएगा श्रुति का विरोध हो जाएगा पाद से विश्वाभूतानी त्रिपादस्यामृतम देवी यत्र विश्वम भवत्येक निडम ये इसके छोटे से भाग में है श्रुति भी हमारे साथ में है इधर विभुत्व भी दिख रहा है तो ये विभुत्व सापेक्ष है बहुत विस्तृत है बहुत विस्तृत है कोई सीमा ही नहीं है हमें कोई सीमा ही नहीं पता लग रही है हमारी छोड़ो को कोई नहीं लग रही है तो सर्वत्र कार्य दर्शनात्भुत्व अगला सूत्र को लिए गति योगे, योगे। अपनी आद्य कारणता अहानि अणुवत बोले कि ये जो आप आद्य हेतुता कह रहे हो पीछे कहा था प्रधान की आद्य हेतुता है सबसे पहला वही है ठीक है लेकिन उसमें परिणमन होता है या नहीं होता है बदलाव होता है या नहीं होता है बदलाव तो, तो होता है सतुरस्तम में बदलाव होता तो है तभी तो, तो, तो, तो ये सारा जगत बन गया है इतना है तो नित्य वो अभाज्य कण है लेकिन उसमें बदलाव होता है या नहीं होता है बदलाव होता है तभी ये सारा संसार बना तो बोले गति योग होने पर भी गति मतलब परिणाम गति होने पर भी बदल जाता है बदल बदल करके ये सब चीजें बन जाता है तो गति का योग है तो जिस जिस में परिणाम होता है बदलाव होता है वो नित्य होता है या नित्य होता है जैसे फल है रखा व रखा पक जाता है अधिक और फिर गल भी जाता है तो जिसमें परिणाम होता है वो नित्य होता है या अनित्य होता है सब्जी सड़ जाती है रोटी सूख जाती है दूध खराब हो जाता है परिणमन हो जाता है गुड़ में दुर्गंध आ जाती है औषधियों में दुर्गंध आ जाती है परिणाम होता है बदलाव होता है जिस जिस में परिणाम होता है वह वह अनित्य होता है यही तो समझा हुआ है ना हमने नहीं ऐसा ही तो होता है ना कपड़ों में परिणाम होता है पतले हो जाते हैं कमजोर हो जाते हैं घड़े में होता है मकान में होता है सब जगह लकड़ी में हमारे शरीर में जिस जिस में परिणाम होता है बदलाव होता है वह है, वह अनित्य होती है एक सामान्य रूप से हम यह मानते हैं स्थूल रूप से यह चलता भी है तर्क तो बोले प्रकृति परिणामी है या अपरिणामी नहीं परिनामी नहीं है परिणाम होता है उसमें बदलाव होता है तो बोले इसकी तो गति की श्रुति हो रही है गति का योग हो रहा है परिणमन हो रहा है तो गति का योग होते हुए वो आद्य कारण कैसे हो सकती है नित्य कैसे हो सकती है हो सकती है गति योगे भी आद्य कारणता अहानि उसके आद्य कारणता की हानि नहीं होती गति है लेकिन आद्य कारणता भी है उसकी कोई दोष नहीं है कैसे अणुत अणु के समान जैसे अणु में भी परिवर्तन होता है लेकिन फिर भी उसकी आद्य हेतुता है प्रारंभ में माना जाता है स्तूल का उदाहरण दिया है ये अणु वाला उदाहरण अंतिम उदाहरण नहीं है पूरा पूरा नहीं घटेगा लेकिन एक समझाने के लिए दिया और योगदर्शन व्यास भाष्य में भी अंतिम सूत्र से पहले वाले सूत्र में भाष्य में उन्होंने तो कहा नित्यता दो प्रकार की होती है एक कुटस्थ नित्यता और एक परिणामी नित्यता कुटस्थ नित्यता चेतन आत्मा की परमात्मा की और परिणामी नित्यता गुणों की सत्वर स्तम की मूल प्रकृति की उनकी परिणामी नित्यता तो परिणाम होते हुए भी वो नित्य है परिणमन होते हुए भी उनकी आद्य कारणता है तो इसलिए ये वाला जो तर्क है कि जो जो परिणामी होता है वह वह अनित्य होता है ये इस जगह तो नहीं लगता है। बाकी जगह तो घट जाता है यानी नहीं।, नहीं है ये अभी भी चरित नहीं है यह व्याप्ति कोई खंडित करे जानता है तो वह कर देगा इस व्याप्ति को जिसको नहीं जानता है वहां चल जाएगी ये व्याप्ति खंड नहीं कर सकता दूसरा तो विचार नहीं दिखा सकता तो वहां तो चल जाएगी सामान्य लोगों में नहीं तो खंडित होती तो कहा गति योगी गति का योग होने पर भी इसमें बदलाव होने पर भी आद्य हेतुता की हानि नहीं होती है अणु के समान अगला सूत्र अड़तीसवा बोलिए प्रसिद्ध आधिक्यम प्रधानस्य नियम अभी संसार की आद्य कारणता अणु को माने परमाणु को माने या प्रकृति को माने तो अणु को भी कहा जाता है प्रकृति को भी कहा जाता है आप सत्या प्रकाश में महर्षि दयानंद के वाक्यों को देखेंगे जहां कारण के रूप में कहा होगा तो प्रकृति और परमाणु दो शब्दों को साथ साथ लिखते हैं प्रकृति परमाणु प्रकृति परमाणु उपादान के रूप में केवल प्रकृति नहीं लिखते परमाणु भी साथ में लिखते हैं उसका कारण ही जैसे यहां पर भी प्रकृति और परमाणु ये दो चीजें आ रही हैं हमारी परंपरा में ऐसा ही है वैशेषिक न्याय की दृष्टि से परमाणु मूल उपादान है वहां तक की दृष्टि में और सांख्य और योग की दृष्टि से प्रकृति विरोध नहीं है दोनों में परमाणु भी तो वैसे अनित्य है उत्पन्न होता है लेकिन एक दृष्टि से उसको नित्य उपादान मान लिया है जैसे यहां भी चल रहा है अनुभत उदाहरण दिया जा रहा है आद्य उपादानता का जबकि इनको पता है कि आद्य उपादान नहीं है से तो जहां जहां प्रकृति और परमाणु ये जो दो शब्द लिखते हैं इसका ये मतलब नहीं है कि प्रकृति के परमाणु या तो प्रकृति भी परमाणु रूप है सांख्य योग की दृष्टि से प्रकृति को और न्याय वैशेषिक की दृष्टि से परमाणु को दोनों का कथन एक साथ कर रहे हैं बस जैसे यहां पर है तो इसमें प्रधानता किसकी है तो बोले प्रसिद्ध अधिक क्या प्रधान प्रसिद्ध कौन है मूल उपादान के रूप में ये प्रधान यानी मूल प्रकृति ये अधिक प्रसिद्ध है उपादान के रूप में इसलिए ना नियम ये नियम नहीं होता कि इसमें अणुओं की भी हम आद्य कारणता माने कोई कहे कि फिर तो अणुओं की भी आद्य कारणता मानो और प्रकृति की भी मानो दोनों की आद्य कारणता मानो बोले नहीं प्रधान की प्रसिद्धि अधिक है इसलिए आद्य कारणता तो हम प्रकृति की ही मानेंगे वास्तव में वही उसी की आद्य कारण वही आदि उपादान कारण है अब आगे सत्वरस्तम के बारे में बता रहे हैं, जैसे हमने पीछे देखा था प्रीति अप्रीति आपस में धर्म गुणों का लघुवादि गुणों की भिन्नता है तो वहां हम गुणों और गुणी में भेद मान करके कथन कर रहे थे समझने के लिए लेकिन तत्वता है क्या है उसको यहां पर बता रहे बोलिए सत्वादि तद धर्मत्वम ये जो सत्वादी हैं इनका धर्मत्व है यानी इनमें अन्य कोई धर्म नहीं है अलग से नहीं है कि सत्व में ये धर्म है उसमें यह धर्म, धर्म है ऐसा नहीं तदरूपत्वात उनके तद्रूप यानी उन धर्म वाला होने से जैसे चेतन के लिए कहा था उन्होंने न धर्मा चिद रूपत्वात चिद धर्मा नहीं है आत्मा द्रूप ही ऐसे ही इन गुणों के लिए कहा जा रहा है कि ये उन धर्मों वाले नहीं है ये तद्रूप ही है अभेद की दृष्टि से कथन है गुण गुणी में अभेद की दृष्टि से कथन और दूसरा इस सूत्र का एक और अर्थ लिया जाता है कि जो ये कहते हैं कि सत्वर स्तंभ तो धर्म है प्रकृति के सत्वर स्तंभ प्रकृति के धर्म है प्रकृति है धर्मी तो मतलब सत्वरस्तम गुण है जो गुण और द्रव्य की चर्चा है पीछे भी आपके सामने रखी थी ये सत्वरस्तम क्या है गुण है या गुणी है तो जो गुण मानते हैं उनकी दृष्टि से ये है कि सत्वादिनाम नाम ये धर्म नहीं है किसी के तद्रूपत्वाद ये खुद प्रकृति है ये खुद प्रधान है यह सत्वर गुण नहीं है यह खुद गुणी है यह भी इस सूत्र जाता है यह भी एक सिद्धांत निकाल सकते हो क्या अगला सूत्र बोलिए अनुपभोगेपी कुमर्थम सृष्टि प्रधानस्य उष्ट्र कुंकुम वहनवत पहले भी ये बात आई है उसको केवल कह रहे हैं और अंतिम रूप में जा रहे हैं तो अनुपभोगे भी उपभोग ना करने पर भी ये प्रकृति प्रधान सत्वरस्तम स्तम ये अपने लिए कुछ भी उपभोग नहीं करते हैं। उपभोग ना करते हुए भी फिर इसकी सृष्टि क्यों है तो बोले पुमर्थम पुरुष के लिए है आत्मा के लिए है आत्मा के प्रयोजन की सिद्धि के लिए है। किसकी प्रधानस्य तो प्रधानस्य सृष्टि अनुपभोगे भी पुमर्थम स्वयं अपने भोग के लिए ना होते हुए भी आत्मा के लिए है एक बात अब इसके लिए उदाहरण दिया तो पहले भी आया था उष्ट्र कुम वाहन जैसे ऊट केसर का वाहन करता है तो वो केसर ऊट के लिए नहीं होती अनुपभोग होते हुए भी वो दूसरों के लिए मनुष्यों के लिए उसका वाहन करता है ऐसे ही ये प्रकृति भी प्रधान भी अपने लिए ना होते हुए भी चेतन के लिए इस कार्य को करती ठीक है आगे देखिए तो बोले इस सृष्टि की विचित्रता क्यों है यह सृष्टि पुरुषों के लिए है आत्मा के लिए है भिन्नता क्यों है अलग अलग क्यों कर रही है ये अलग अलग निर्माण क्यों कर रही है शरीरादि का तो इसका उत्तर है इकतालीसवां सूत्र बोलिए कर्म वैचित्र्या सृष्टि वैचित्र ये सूत्र पहले भी आता रहा है बीच बीच में ये सृष्टि की विचित्रता क्यों है कर्म की विचित्रता के कारण से यानी कर्म की विचित्रता कारण है और सृष्टि की विचित्रता उसका कार्य है कर्म के भेद के कारण से रचना का भेद है होता है ये अलग अलग आत्माओं के अपने जैसे कर्म है उसके अनुसार सृष्टि की विचित्रता वहां पर देखी जाती है ठीक है तो कर्म को मानते हैं आत्मा को भी मानते हैं कर्म फल भोगने वाला आत्मा है ये भी मानते हैं पीछे भी आता रहा है यहां भी यही झलक मिलेगी अब इस प्रकृति का जो प्रधान की है इसकी दो स्थितियां हैं दोनों में कुछ ना कुछ कार्य क्रियाएं होती है वो तो कौन से हैं तो बोल रहे हैं बोलिए साम वैषमयाभ्याम कार्य द्वयम इस प्रधान के दो कार्य हैं एक साम्य और वैषम्य के द्वारा साम्य होता है तो विनाश वाला कार्य होता है प्रलय का कार्य होता का है और जब वैषम्य होता है तो निर्माण का कार्य होता है जब साम्य होता है तो नाश का कार्य होता है और जब वैषम्य होता है तो निर्माण का कार्य होना है ठीक है हमें तो अपने मन को सम रखना चाहिए या विषम रखना चाहिए सम है तो नाश का काम बनेगा ना वो तो दिखाए ना देखो और विषम में होगा तो निर्माण का रचना का काम होगा ठीक है न तस से आपकी तद रूप था पंकज कुछ का कुछ अर्थ ले लेंगे वहां लिखा है देखो सम शब्द लिखा है साम में और वैषम में और दो प्रकार का है तो जो जो सम स्थिति में रहते हैं उनका क्या होगा नाश और जो जो विषम स्थिति में रहते हैं उनका क्या होगा निर्माण कार्य होगा जो जो विषम स्थिति में रहते हैं राग और द्वेश में तो उनके लिए सृष्टि का निर्माण हो जाएगा सृष्टि का आया था ना राग विरागई और योगा सृष्टि आप में से बहुतों का ध्यान इस सूत्र पे नहीं गया प्रश्न प्रश्न में, में सृष्टि पूछा था ना तो बहुत ने तो सृष्टि तो रचना पूरी लिखी है उतना ठीक है लेकिन इस सूत्र पे ध्यान भी गया राग विरागई और योग है सृष्टि मुख्य उत्तर ये था उसका तो जो वैषम्य होगा यानी राग और द्वेश होंगे तो सृष्टि चलती रहेगी और जब सम स्थिति बन जाएगी तो नाश होगा किसका सृष्टि का क्या हो जाएगी मुक्ति हो जाएगी तो साम्य वैश अभ्याम कार्यद्वयम ये तो खैर प्रकृति के बारे में कहा गया मैं तो इससे दूसरे तात्पर्य ले रहा था लेकिन यहां तो प्रकृति के बारे में ही कहा गया है आगे देखिए अगला सूत्र बोलिए विमुक्त बोधात न सृष्टि ही, ही प्रधान लोकवत जो विमुक्त हो, हो गया है मुक्त हो गया है उसके बोध के कारण से उसने जान लिया है सृष्टि को इसीलिए तो विमुक्त हुआ है वो जिसने सृष्टि को प्रकृति को जान लिया वो विमुक्त हो ही जाएगा नहीं जाना है इसीलिए पूरा नहीं जाना है इसीलिए तो विमुक्त नहीं हो रहा है तो विमुक्त बोधात् न सृष्टि प्रधानस्य फिर उसके लिए प्रधान की सृष्टि नहीं होती है वो उसके लिए शरीर नहीं बनाती है लोकवत लोक के समान पीछे भी उदाहरण आए थे इसके और योगदर्शन में भी जैसा कहा कृतार्थम प्रतिनष्टम, जो कृतार्थ हो गया उसके प्रति ये सृष्टि नष्ट हो जाती है उसके लिए शरीर नहीं बनाती है नष्टम अनष्टम तद अन्य अन्य लोग जो है उनके लिए तो सृष्टि बनती रहेगी तो वही बात यहां पर है विमुक्त बोधात् न सृष्टि प्रधान से जैसे लोक में कोई किसी ने भोजन आदि कर लिया है तृप्त हो गया है तो अब उसको भोजन नहीं कराया जाता है खा चुका है भोजन तृप्त हो गया अब खाने से मुंह फेर लिया इसने अब उसको नहीं खिलाते भूखे को ही खिलाते इच्छुक को ही खिलाते अब ये तो इच्छुक रहा नहीं अनिच्छुक हो गया अब इसको प्रकृति भोजन नहीं कराएगी अगला सूत्र देखिए चलिए तो ना अन्य उपसर्पणे भी मुक्तोपभोगो निमित्त अभाव अन्यो अन्योपसर्पणे भी प्रकृति अन्यों के लिए भी उपसर्पण करती है प्रकृति अन्यों के लिए भी उपसर्पण करती है यानी उनको अपनी उनकी तरफ जाती है उनको भोग प्रदान करती है उपसर्पण करती है तो वो होते हुए भी ना मुक्तों मुक्तोप भोग मुक्त के लिए वो उपभोग नहीं होता है मुक्त के लिए उपसर्पण नहीं करती है क्यों नहीं होता है मुक्त का भोग अभी प्रकृति तो सबका जीवों का बद्धात्माओं का भोग करा ही रही है तो उस बीच में मुक्त को बोध मुक्त के लिए उपभोग क्यों नहीं हो जाता है सृष्टि तो करा ही रही है भोग तो बोले निमित्त का अभाव का अभाव है भोग कैसे कराएगी निमित्त मतलब एक तो शरीर नहीं है पहली बात और शरीर हो भी जाए तो अविवेक नहीं है कैसे भूख कराएगी कैसे उसको कराएगी तो निमित्त ही नहीं है इसलिए प्रकृति सबके लिए कुछ भी बनाती रहेगी लेकिन उसको कुछ नहीं कहेगी। अब पुलिस वाले भले ही कितने घूमते रहे इधर उधर इसको पकड़ रहे हैं उसको पकड़ रहे हैं लेकिन जहां निमित्त नहीं है जिसने अपराध नहीं किया है तो उसको नहीं पकड़ेंगे अच्छी सच्ची पुलिस की बात कर रहा हूं न्यायकारी राजा की बात कर रहा हूं वो दूसरे को नहीं पकड़ेगा उन्हीं को पकड़ेगा जहां दोष है क्योंकि दूसरे में निमित्त का भाव है उसने यातायात के नियम का भंगी नहीं किया है तो उसको वो नहीं पकड़ेगा ठीक है तो मुक्त तो होना है हमारे को अगला सूत्र देखिए बोलिए पुरुष बहुत व्यवस्थाता पुरुष कितने हैं चेतन कितने हैं तो वाले पुरुषों का बहुत्व है अनेक है वो कैसे पता लगता है व्यवस्था से भिन्न भिन्न व्यवस्थाएं हैं ये सुखी है ये दुखी है ये ज्ञानी है ये अज्ञानी ये व्यवस्था अलग अलग एक जैसा नहीं है भिन्नताएं जो देख रहे हैं इससे पता लगता है कि पुरुष बहुत सारे हैं जो लोग एक ही पुरुष को एक ही चेतन मानते हैं उनकी दृष्टि से यह निषेध है कि पुरुष का बहुत्व यह तो पुरुष का बहुत्व ही मानते हैं पुरुष अनेक है जीवात्माएं अनेक है और उसका कारण है व्यवस्था यहां पर देखी जाती है तो पुरुष बहुत व्यवस्था जो एक ही पुरुष को मानकर के और कहते हैं कि उसी के अंश हैं सब अथवा एक ही चेतन को मानते हैं दो चेतन है ही नहीं अद्वैती मानते हैं बस उसका निषेध है पुरुष का बहुत होता है क्योंकि व्यवस्था देखी जाती है अब इस पर दूसरा कहता है कि भाई व्यवस्था तो वैसे भी हो सकती है पुरुष तो एक ही मानेंगे चेतन तो एक ही है लेकिन व्यवस्था क्यों हो रही है ऐसी तो उसके लिए पूर्व पक्षी यदि ऐसा कहे तो देखिए देखिये सूत्र बोलिए उपाधि चेत चे, तत्सिध पुनर्द्वैतम कोई कहे कि नहीं उपाधि के भेद से यह व्यवस्था का भेद है कि ये अंतःकरण और शरीर यहां है इसलिए यहां भिन्नता है उधर भिन्नता है जैसे कि आकाश तो एक है लेकिन घड़े में हो तो अलग और बड़े घड़े में हो तो बड़ा और छोटे में कुल्लड़ में हो तो छोटा और मकान में हो तो अलग एक होते हुए भी उपाधि के भेद से उपाधि मतलब ये जो आवरण बाहर की चीज है शरीर आदि और अंतःकरण मन आदि इनके भेद से ये अलग अलग दिखाई दे रहे हैं है तो एक ही वास्तव में तो कहें अगर कोई उपाधि के भेद से इसकी सिद्धि करने लगे व्यवस्था की सिद्धि करने लगे तो बोले द्वैत तो फिर भी आ गया आपका सिद्धांत तो खंडित हो गया आप तो एक ही मानते थे ना अद्वैत तो उपाधि कहां से आ गई अब आप अपने सिद्धांत के विपरीत जाकर के कोई बात सिद्ध नहीं कर सकते ये इस बात का देता क्या कि आपका पिछला सिद्धांत ठीक नहीं था आप ब्रह्म को एक ही मानते हुए फिर व्यवस्था में भेद दिखाओ दूसरी चीज को नहीं लाओ आप आप दिखा नहीं सकते आपको भेद दिखाना है तो आप उपाधि लेके आ गए तो आपका मूल सिद्धांत तो चला गया अद्वैत कारण पुनर्द्वैतम दो तो फिर भी हो जाएंगे इसलिए आप ऐसे सिद्धि नहीं कर सकते कि उपाधि के भेद से यह व्यवस्था है ये तो वास्तव में ही भेद है जीव सब अलग अलग है तो आज का पाठ कितना ही रखते हैं अभी का ओम। ओम। संख्य दर्शन की छियालीसवी कक्षा छठे अध्याय के छियालीसवें सूत्र तक हमने पीछे देख लिया था पिछले पार्ट में से किन्हीं को कुछ पूछना है आचार्य जी जी तुरीय अवस्था के बारे में थोड़ा बता दीजिए तुरीय का मतलब होता है चतुरीय च का लोप हो जाता है चतुर्थ अवस्था चौथी अवस्था फोर्थ स्टेज तुरीय का मतलब चौथी स्थिति तो इससे पहले की तीन अवस्थाएं जागृत स्वप्न स्वप्न सुशुक्ति अब इससे चौथी जो तुरी है मतलब ये है समाधि अवस्था उसको चुत। तुरी अवस्था बोलते हैं पूछिए आचार्य जी ये छियालीसवा सुख थोड़ा दोबारा व्याख्या कर हैं उपाधिश्चेत तत् तो सिद्धौ इससे पहले वाला सूत्र है पुरुष बहुत व्यवस्थाता 45वें सूत्र में सिद्धांति ने कहा कि पुरुषों का बहुत्व है आत्माएं जो हैं वो अनेक हैं क्योंकि तो इसमें कुछ लोग एक ही आत्मा को मानते हैं कहा कि नहीं एक नहीं है अनेक है पुरुष बहुत्व है कारण क्या व्यवस्था के देखे जाने से व्यवस्था क्या कोई सुखी है कोई दुखी है कोई जानी है कोई अज्ञानी है कोई प्रसन्न है कोई अवसाद में है यदि एक ही आत्मा होती तो सब या तो सुखी होते या सब दुखी होते क्योंकि तो चेतन तो एक ही होता उस स्थिति में एक ही चेतन होता तो सब जो हमारे को ये जो अलग अलग दिखाई दे रहे हैं उसमें अनुभव करने वाला तो एक ही होता वो और एक ही होता तो ये भिन्नता नहीं होती वो सब मिला करके कुछ एक स्थिति होती लेकिन हमें पता लगता है कि भिन्न भिन्न अनुभूति होती है हर व्यक्ति की अलग अलग अनुभूति है अलग अलग ज्ञान का स्तर है अलग अलग विचार है सूक्तों का अलग अलग है इस व्यवस्था से पुरुष का बहुत्व पुर सिद्ध होता है यह बात सिद्धांती ने रखी है। इसके ऊपर यदि पूर्व पक्षी ऐसा कहे कि नहीं पुरुष तो एक ही है चेतन तो एक ही है मात्र उपाधि का भेद है उपाधि के भेद से यह व्यवस्था दिखाई दे रही है कोई सुखी और कोई दुखी उपाधि कौन हो गए ये शरीर हो गया जैसे शरीर अंतकरण ये उपाधि कहलाएंगे आत्मा तो एक ही है पूर्व पक्षी इस ढंग से बात कर रखे आत्मा तो एक ही है आपका कहना था हम वो सिद्धांती को कह रहा है आपका कहना था कि यदि आत्मा एक ही हो तो व्यवस्था नहीं हो सकती बोले नहीं आत्मा के एक होते हुए भी सुगुकादि की व्यवस्था हो सकती है कैसे हो सकती है उपाधि का भेद था भले ही आत्मा एक है लेकिन इस शरीर में जो आत्मा है आत्मा का जो भाग है वो शरीर के हिसाब से अलग अलग सुखधु का अनुभव कर रहा है अलग अलग विचार कर रहा है दूसरे शरीर में उपाधि शरीर का भेद है अंतकरण का भेद है वहां पर है तो वही आत्मा लेकिन चूंकि उपाधि का भेद है इसलिए अलग अलग दिखाई दे रहे हैं ऐसा यदि कोई कहे तो उपाधि चेत यदि ये उपाधि है तो बोले तत्सिद्ध उसके सिद्ध होने पर भी यदि मान भी लिया जाए कि उपाधि के कारण से यह भेद है आत्मा का भेद नहीं है तो भी अभ्युपम से कथन कर रहे हैं मान भी लें तो मान नहीं रहा है ये कह रहे मान भी लें तो तत्सिद्धो पुनर्द्वैता उसमें द्वैत तो फिर भी आ जाएगा आप तो अद्वैत को मानने वाले हो ना जो एक पुरुष को मानने वाला है उनका यह मानना है कि मात्र पुरुष ही है और कुछ नहीं है और कुछ है ही नहीं एक ही तत्व है बस तो जब आप उपाधि को मानोगे कि एक आत्मा तो सब जगह है लेकिन शरीर के भेद से व्यवस्था का भेद दिखाई दे रहा है उपाधि के भेद से व्यवस्था का भेद दिखाई दे रहा है तो ये उपाधि तो दूसरी चीज हो गई ना चेतन से द्वैत आ गया तो आप तो ऐसे नहीं कह सकते क्योंकि आप तो अद्वैत को मानते हो आपका खुद का पक्ष खंडित हो जाएगा अगर आप उपाधि को मानते हो तो आप अपने मंतव्य से विपरीत बोल रहे हो तो कोई व्यक्ति पहले कुछ कहे और अपने ही मंतव्य के सिद्धांत के विपरीत बोले तो ये निग्रह स्थान है हर का पराजय का कारण है ऐसा नहीं हो सकता हम जो भी बोल रहे हैं हमारे बाद वाले बोले में और पहले वाले बोले में संगति होनी चाहिए परस्पर विरोध नहीं होना चाहिए तभी आपकी बात मानी जा सकती है पहले कुछ बोल दिया अब यहाँ दोष आया तो कुछ और बोल दिया तो इसका मतलब है आपका सिद्धांत गड़बड़ है तो उपाधिश्चेत यदि उपाधि को मान भी लो आप मैं नहीं मान रहा हूं कि उपाधि के कारण भेद है ये तो आत्मा के कारण से चेतन के कारण से भेद है यदि उपाधि का भेद माने भी रहे तो उसके सिद्ध होने पर तो द्वैत आ जाएगा द्वैत नहीं रहेगा आपके मत में हो गया थोड़ा सा द्वैत तो आगे समझ में लेकिन जैसे उपाधि अर्थात शरीर भेद शरीर कह दीजिए, अंतःकरण कह लीजिए दोनों तो मिलाकर के कथन कर सकते हैं यहाँ उपाधि का जो जन्म मरण बंद मोक्ष आदि व्यवस्था का नियामक अर्थात इससे ईश्वर का बोध ऐसा लग रहा है नहीं नियामक नहीं नहीं नियामक ईश्वर की दृष्टि से नहीं है यह कारण कि एक का जन्म हो रहा है एक का मरण हो रहा है एक बद्ध है एक मुक्त है एक स्वस्थ है एक रुग्ण है ये जो भिन्नता है सुख दुख की विचारों की इसका भेद करने का कारक क्या है कारण क्या है वो नियामक मतलब परमात्मा नहीं लेना। शरीर का भेद शरीर उपाधि का भेद उपाधि के भेद से ये सब भेद होते हैं ऐसे इस, इस रूप में तथा। ओके तो क्या वो शरीर को भी ब्रह्म ही मान रहे हैं कि ये जो शरीर है वो ब्रह्म ही है अभी नहीं मान रहे शरीर को ब्रह्म शरीर को तो उपाधि मान रहे हैं चेतन से भिन्न इसीलिए द्वैत आ रहा है सामान्य सिद्धांत में तो वो अद्वैत जब ये प्रतिज्ञा की कि ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं इसका मतलब प्रकृति में पेड़ पौधे वनस्पतियां और ये शरीर भी सब कुछ जो एक सारा कार्य जगत है ये ब्रह्म का ही रूप है और कुछ नहीं है एक ही तत्व है। उनका मूल सिद्धांत है एक ही तत्व ठीक है।, है अब जब उपाधि को स्वीकार कर रहे हैं तो यह भ्रम से भिन्न होगा या वो होगा भ्रम ही होगा तब तो हो अलग होगा अलग होगा अलग होते ही तो आपके सिद्धांत के विपरीत जा रहे हैं अद्वैत नहीं रहा आपका ये तो द्वैत हो गया तो अपने सिद्धांत में वो इस शरीर को भी चेतन ही मानते हैं वैसे मानते हैं लेकिन अभी तो भिन्न मान रहे हैं एक तो मान ही नहीं सकते यदि वो एक मानेंगे तो उपाधि के भेद से व्यवस्था है ये कथन नहीं बनेगा फिर तो वो सिद्धांत ही ये कह देगा कि अगर ये शरीर भी आत्मा ही यानी ब्रह्म ही है तो फिर तो सब कुछ एक ही हुआ ना केवल एक ही हुआ ना और एक ही हुआ तो व्यवस्था का भेद नहीं व्यवस्था नहीं होनी चाहिए एक मर रहा है एक जन्म रहा है यह नहीं कारण बन सकता एक सुखी एक दुखी ये नहीं हो सकता तो उस दोष से बचने के लिए उसने ये मान लिया कि भाई उपाधि है वो तो मान लिया तो एक गलत मान लिया उसके सिद्धांत के विपरीत चला गया समाधान तो कर रहा है लेकिन इससे उसका अपना कथन खंडित हो रहा है इसलिए यह कथन भी आपका ठीक नहीं है और कोई अच्छा जी प्रकृति का विषय तो पहले हो चुका था फिर बार बार वही विषय आ जाते हैं जैसे आसन का भी वही आ गया फिर ध्यान का भी वही आ गया उनको बार बार लेके आते हैं एक प्रसंग पहले हो चुका फिर उसको लेके आते हैं क्या ये, ये, ये बाद के जोड़े होते हैं क्या क्या ये प्रक्षेप है हाँ कुछ लोग ऐसा मानते हैं एक विषय पहले कुछ लोग ऐसा मानते हैं की संख्या बस तीन अध्याय में ही पूरा हो गया ये बाद के बाद में जोड़े गए ऐसा कुछ लोग कुछ लोग चौथे अध्याय तक मानते हैं ऐसा कहते हैं लोग तो इस छठे अध्याय में उपसंहार के रूप में होता है जैसे प्रवचन देते हैं तो बाद में वही वही वाक्य नहीं आ जाते कभी हम एक वाक्य बोल दिया उसको दोबारा नहीं बोलते हैं क्या प्रवचन में दोबारा भी बोलते हैं दूसरे ढंग से बोल देते हैं आवृत्ति करते हैं तो बातें तो कुछ कुछ तो भिन्नता है लेकिन साथ साथ में कुछ पिछली कुछ नई बात भी आ जाती है कुछ पिछली बात भी आ जाती है जो इनकी मुख्यता है उसको बार बार बोल देते ऐसा भी तरीका हो सकता था कि बस एक बार जिसको बोल दिया उसके बारे में दोबारा नहीं कहते ये भी हो सकता था लेकिन ये भी शैली होती है वो भी शैली होती है अब ये बार बार ज्यादा नहीं आएगा बस समाप्त हो रहा है हो गया वैसे इन्होंने कहा आवृत्ति असकृत उपदेशात तो उस प्रकरण को पहले ही पूरा कर दिया जाए जिन्होंने बाद में कुछ किया होगा कर सकते थे।, थे पर एक बार पहले कर देते ना एक बार लीप देते हैं जैसे फिर अंत में उसकी फिनिशिंग के लिए फिर से एक बार लीप देते तो पहली बारी कर लेते ना सारा का सर वो एक बार करते फिर दूसरी बार करते सबका थोड़ा सा अंत में जो जो मुख्य मुख्य है वो शहरी है साहु जी इसमें तो लेखक की स्वतंत्रता है उसने ऐसा बनाया ठीक है हमारे में से कोई बनाएगा दर्शन तो कुछ दूसरे ढंग से बोल देगा ठीक है तो आगे चलते हैं छियालीसवे तक हुआ था कि उपाधि यदि मानी जाए तो द्वैत आ जाएगा अब सैतालीसवें सूत्र में और दोष दिखा रहे हैं कि अगर आप दो को मान भी लेते हो दो को मान भी लेते हो तो भी ठीक नहीं है क्योंकि सिद्धांति तो दो को भी नहीं मानता है ये तो तीन को मानता है दो ही नहीं कि उपाधि है और बस चेतन है ऐसा नहीं उसके अतिरिक्त भी है तो सूत्र बोलिए सैतालीसवां द्वाभ्याम अभी प्रमाण विरोध इन दोनों से भी दोनों दो जो आप मान रहे हैं उससे भी प्रमाण का विरोध आता है कि आपने एक चेतन मान लिया और एक उपाधि मान ली दो मान लिए तो शब्द प्रमाण से विरोध आएगा शब्द प्रमाण तो चेतन की बहुत्व को बता रहे है। ये जो पुनर्द्वैतम कहा यह सिद्धांत पक्ष नहीं है ये तो उसको दोष दिखाया है कि दो हो जाएंगे और आप दो भी मान लो जब तो ये दो भी नहीं मान सकते हो आप पुरुष तो बहुत ही मानना पड़ेगा दो नहीं मान सकते हो दो मानोगे तो शब्द प्रमाण से विरोध आ जाएगा ये तत्विधु अमृतास्ते भवंती अथे तरे दुख में उनमें से कुछ हैं जो मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं कुछ है जो दुख को ही प्राप्त करते रहते हैं ये जो अनेकों का कथन आ रहा है बहुत्व का कथन आ रहा है तो अगर आप दो मानते हो तो दो में एक तो उपाधि होगी और एक चेतन होगा तो चेतन तो एक ही रहा ना फिर भी द्वैत में उपाधि हो गई और चेतन तो फिर भी एक ही रहा चेतन बहुत्व तो नहीं हुआ तो बोले द्वैत मानने पर भी जो पक्ष बन रहा है चेतन के एकत्व का वो प्रमाण के अनुकूल नहीं है द्वैत भी नहीं है वास्तव में कि एक ही चेतन है। चेतन का तो बहुत फिर भी है ठीक है द्वाभाव अभी प्रमाण विरोधा अगला सूत्र अड़तालीसवां अगर कोई कहने लगे कि नहीं द्वाब की इस दो का तो विरोध नहीं है दो तो का तो कथन ठीक ही है कहा था असंगो ही अयम पुरुष पुरुष तो एक ही है पीछे आया था ना असंगोही अयम पुरुष है एक वचन था ना उसमें क्या उत्तर दिया था वहां पर जाति परत्व है ये जाति परक एक वचन का प्रयोग है तो फिर भी वो कह रहा है कि नहीं एक ही है तो सूत्र बोलिए अगला अपि द्वाभ्याम अपी अविरोधात्वम उत्तरंच साधका बोले अगर आप कहते हो कि इन प्रमाणों से द्वाभ्याम अपि अविरोधात् दोनों का ही विरोध नहीं होता यानी अद्वैत का भी नहीं होता और द्वैत का भी विरोध नहीं होता आपने जो तर्क दिए हैं पीछे उससे विरोध नहीं होता है खंडन नहीं होता है हमारा अगर आप ऐसा कहो द्वाभ्या में अविरोधात् अगर अविरोध होता है तो तो बोले न पूर्वम उत्तरांच तो आपका पहला सिद्धांत अद्वैत का और उत्तरंच दूसरा द्वैत का ये भी सिद्ध नहीं होते क्यों साधक अभा आपके पक्ष की सिद्धि में भी कोई प्रमाण ही नहीं है सिद्धांती ने खंडन किया था पूर्व पक्षी कहे कि नहीं इसका तो खंडन नहीं हो रहा है तो बोले अच्छा चलो खंडन नहीं हो रहा है तो आपकी पुष्टि में कोई प्रमाण हो वो दे दो कि एक ही तत्व है और कुछ नहीं है या दो द्वैत है और चेतन पुरुष एक ही है और बाकी उपाधि है इसमें कोई प्रमाण हो तो आपके पक्ष में कोई प्रमाण ही नहीं है साधक का अभाव होने से इसलिए आपका मत मान्य नहीं है पूर्व पक्षी कहे कि आपका खंडन ठीक नहीं है सिद्धांति को तो बोले चलो मेरा खंडन ठीक नहीं है लेकिन आप अपने पक्ष की पुष्टि के लिए प्रमाण तो दीजिए कोई तो पूर्वम उत्तरांच पहले वाला और दूसरा वाला अद्वैत और द्वैत उन दोनों में ही साधक का अभाव है प्रमाणों का अभाव है इसलिए आपकी बात मान्य नहीं है तो उपाधि वाली बात तो बनी नहीं अब तो पूर्व पक्षी अगर यह कहे कि नहीं पुरुष तो वास्तव में एक ही है लेकिन फिर भी बिना उपाधि के भी वो अनेक तरह से प्रकाशित हो रहा है अनेक रूप में दिखाई दे रहा है है तो एक ही चेतन एक ही चेतन लेकिन अलग अलग रूप में दिखाई दे रहा है बोले जैसे सूर्य एक है और नीचे यहां पानी है वहां पानी है वहां पानी है या बहुत सारे दर्पण हैं, सब में सूर्य दिखाई देता है, है सूर्य एक ही लेकिन कितने दिखाई देते हैं सूर्य बहुत दिखाई देते हैं तो एक होते हुए भी अनेक दिख सकते हैं ना ऐसे ही चेतन तो एक ही है लेकिन ये अलग अलग चेतन दिखाई दे रहे हैं अलग अलग प्रकाशित हो रहे हैं उपाधि नहीं चेतन ही अलग अलग रंग से दिखाई दे रहा है ऐसा यदि कोई कहे तो उसका समाधान भी कर रहे हैं उनचासवां सूत्रों को प्रकाशतः तत्सिद्ध कर्म कर्त्री विरोध प्रकाश से यानी प्रकाश के होने से इसकी स्थिति हो पुरुष के बहुत्व की वास्तव में पुरुष बहुत्व नहीं है है तो एक ही लेकिन उसी के बिंब प्रतिबिंब से वो बहुत सारा दिखाई दे रहा है ऐसा यदि कोई कहे तो प्रकाश की तरह से तो बोले कर्म कर्त्री विरोध है कर्म और कर्ता दोनों का विरोध आ जाएगा क्योंकि कर्म और कर्ता एक नहीं होते अलग अलग ही होते कर्ता मतलब वो प्रकाश वाला अब वो प्रकाशित हो रहा है तो कहां प्रकाशित हो रहा है किसको प्रकाशित कर रहा है वो दूसरी चीज है कोई अगर माने कि सूर्य एक है तो अलग अलग जगह जहां दिखाई दे रहा है जिस जिसको प्रकाशित कर रहा है वो तो अलग अलग है ना यूं तो ना कह सकते हैं कि एक ही सूर्य है यहां जो भिन्न भिन्न रूपों में दिख रहा है वो भी और ये भी एक ही है भाई वो एक सूर्य अलग अलग जगह प्रकाशित भी हो रहा है तो वो चीजें तो अलग अलग है ना वहां पर वो खुद ही खुद को प्रकाशित करे ऐसा कभी भी नहीं होता है चेतन ही अपने आप को विविध रूपों में प्रकाशित कर रहा है, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि प्रकाशित करने वाला भी वही हुआ और प्रकाशित होने वाला भी वही हुआ कर्म और कर्ता का विरोध आ जाएगा कर्म और कर्ता एक नहीं हो सकते अलग अलग होंगे कर्म करती का विरोध आएगा कर्म अलग होता है कर्ता अलग होता है इसलिए आप ये कहो कि एक ही आत्मा अपने को विविध रूपों में प्रकाशित कर रहा है और वो अनेक बहुत तो दिखाई दे रहा है वास्तव में एक ही है तो ये भी ठीक नहीं हो सकता और इसी बात में आगे कहते हैं बोलिए जड़ व्यावृत्तो जड़म प्रकाशयति, चित्त रूपा है बोले ये प्रकाशित तो करता है लेकिन वैसे नहीं जड़ व्यावृत्ता है जड़ से भिन्न होता हुआ ये जो चेतन अलग अलग जगह प्रकाशित कर रहा है वो जड़ से अलग होता हुआ जड़ व्यावृत्त हो जड़म प्रकाशित है, जड़ वस्तु को प्रकाशित करता है कैसे चिद्रूप है चिद्रूप जो यह चेतन स्वरूप जो आत्मा है ये जड़ से अलग होता हुआ जड़ को प्रकाशित करता है जैसे शरीर के अंदर यह चेतन आत्मा है ये आत्मा इस जड़ शरीर से अलग होते हुए भी इसको प्रकाशित कर रहा है इसमें चेतनता हमें प्रतीत होती है शरीर में गतिविधियां हो रही है चेतनवत प्रतीत हो रहा है तो जो प्रकाशित करने वाली आत्मा है वो जड़ से भिन्न है यानी जड़ अलग तत्व है और वो चेतन अलग तत्व है और वो चेतन चिद रूप जो है चेतन स्वरूप है वो इस जड़ को प्रकाशित करता है प्रकट में लाता है बनाता भी है और इसका कार्य भी लेता है ये अलग अलग चेतन हो गई इसलिए पुरुष बहुत्व तो फिर भी सिद्ध होगा पीछे सूत्र में उनचासवीं में कहा था प्रकाशितस्तत सिद्धो। सिद्ध ये दूसरे को प्रकाशित करता है वैसा प्रकाश नहीं जैसा अग्नि का प्रकाश होता है ऐसा नहीं प्रकट करता है ज्ञान के रूप में प्रकट करता है तो कोई कहे कि नहीं वो चेतन तो ऐसा तो ही प्रकाश वाला होता है जैसा ही जड़ वाला होता है जड़ से भिन्न नहीं है वो ये जो चेतन है ये जड़ से भिन्न नहीं है ये जड़ की तरह ही है कैसे वेदाह में पुरुषम महंतम आदित्य वर्णम तमसह परस्ता मैं उस चेतन पुरुष को जानता हूं जो आदित्य के समान है तो जड़ से भिन्न कहां हुआ आदित्य तो जड़ है तो जड़ के समान ही वो चेतन भी हुआ जैसे जड़ प्रकाशित होता है तो वो भी प्रकाशित होता है इसलिए आप भिन्न क्यों कह रहे हो ये जड़ से परमात्मा भी प्रकाश वाला है तो इसका उत्तर आगे दिया जा रहा है इक्या सूत्र बोलिए ना श्रुति विरोध हो रा वैराग्या तत्सिद्धे है ना श्रुति विरोध इससे श्रुति का कोई विरोध नहीं होता हमारी इस मान्यता का श्रुति से विरोध नहीं है नमने कहा है कि ये जो चेतन है ये जड़ से भिन्न है ये जड़ के समान रूपवान नहीं है इस बात का श्रुति से शास्त्र से विरोध नहीं है न श्रुति विरोध तो बोले फिर शास्त्रों में ऐसा क्यों कहा गया उपनिषद में भी आता है ये जो सूर्य है यही ब्रह्म है ये जो सूर्य को प्रकाशित कर रहा है यही ब्रह्म है जो चंद्र का है यही ब्रह्म है यही वो तत्व है इस तरह के जो कथन आते हैं ऐसे कथन क्यों आ जाते हैं तो उसका उत्तर दे रहे हैं रागी नाम वैराग्य वैराग्याय तत्सिद्धे जो रागी लोग हैं जो भी संसार में आसक्त हैं जो निराकार चेतन तत्व को समझ नहीं सकते उन लोगों के लिए उनको भी वैराग्य हो इस संसार से उसकी सिद्धि के लिए ये इस तरह के कथन कर दिए जाते हैं वास्तव में वो ब्रह्म का स्वरूप नहीं है हाँ ब्रह्म उसमें विद्यमान है ये ठीक है अब उसको ब्रह्म परमात्मा समझ में नहीं आ रहा है कि वो महान तत्व है क्या इस दृष्टि को बनाने वाला ये सब कुछ समझ में नहीं आता है उसको तो केवल ये सूर्य दिखाई देता है जिसके कारण से हमारे को प्रकाश मिलता है हम इतने जी, बड़ा अद्भुत लगता है ऊपर कहता है कि ये पृथ्वी नहीं ये कुछ नहीं है वो है ब्रह्म तो ऐसे लोगों के लिए जो राग से ग्रस्त हैं जो जानते नहीं है उनके लिए है कि भाई ठीक है इस सूर्य को ही ब्रह्म मान करके उपासना कर लो तो उन लोगों के लिए कथन है यह तत्वतः कथन नहीं है और वहां कहा भी जाता है साथ में भी बता देते हैं कि ये जो जिससे प्रकाशित हो रहा है ये सूर्य जिससे प्रकाशित हो रहा है इस सूर्य को भी जो प्रकाशित कर रहा है वो वह ब्रह्म है वो भी बता देते हैं लेकिन ये भी कह देते हैं यह जो सूर्य है यही ब्रह्म है तो यह तत्वतः कथन नहीं है जो रागी लोग हैं उनके वैराग्य के लिए कि संसार से थोड़ा हटें इससे भी बढ़कर के कोई दूसरी चीज है यही सब कुछ नहीं है जो यहां संसार में दिखाई दे रहा है इसी में नहीं रचे बसे रहे कुछ और भी है इससे भिन्न जहां ध्यान केंद्रित करना है केवल उनको यहां से हटाने के लिए ये किया जा रहा है वास्तव में कुछ नहीं तो न श्रुति विरोध हो बोले हमारे कथन का श्रुति से विरोध नहीं है श्रुति के जो ऐसे वचन मिलते हैं वो तो रागियों के वैराग्य की सिद्धि के लिए है और जो त... आदित्य वर्णम है वो सूर्य के समान प्रकाशित है वर्ण का मतलब ये नहीं कि जैसे सूर्य लाल पीला होता है ऐसा वो परमात्मा है ऐसा अर्थ नहीं है धन श्रुति विरोध हो रागी राम वैराग्या अब जो अद्वैत को मानते हैं एक ब्रह्म को मानते हैं और वो इस संसार को क्या कहते हैं जगत मिथ्या तो संख्य दर्शनकार तो कुछ और ही कहते हैं देखिए बावन मूत्र बोलिए जगत सत्यत्व अदोष्ट कारण जन्यत्वात् बाधक अभावात जगत सत्यत्व जगत का सत्यत्व है सत्य है जगत मिथ्या नहीं है जगत मिथ्या नहीं है जगत सत्य है वास्तविक सत्ता है उस समय भी सांख्य काल में भी लोग मानते होंगे ये तो सब भ्रांति है जगत है शून्य है बदलाव होता रहता है विज्ञानवाद है जो भी कुछ मानते हो ये तो भ्रांति है केवल दो क्षण का है मिट जाएगा स्थिर रहेगा नहीं इस तरह जो मिथ्यात्व का कथन होता है जो भी है जगत सत्य है जैसा भी है ये सत्य है वास्तविक है कोई भ्रांति नहीं है इसमें क्यों नहीं है भ्रांति तो जगत सत्यत्व अदुष्ट कारण जन्यवात कारण कहते हैं प्रमाण को अदुष्ट यानी जो खराब नहीं है यानी ठीक ठीक प्रमाणों से ठीक ठीक इंद्रियों से जन्य होने से ज्ञात होने से जिनकी इंद्रियां खराब हैं उनको ये कोई कहे कि आपको ये सत्य दिखाई दे रहा है तो आपकी तो इंद्रिय खराब है जन इंद्रियां खराब है इसलिए आपको ये सत्य दिखाई दे रहा है बोले इंद्रिया हमारी खराब नहीं है इंद्रिया बिल्कुल ठीक है और अदुष्ट कारण जन्य है ये है बिल्कुल ठीक इंद्रियों के द्वारा हमारे ये जाना जा रहा है कि ये है इसलिए जगत का सत्यत्व और बाधक अभाव ये जगत सत्य है इसकी बाधा करने वाले इसका खंडन करने वाले किसी प्रमाण का अभाव है कोई बाधक यानी खंडन करने वाला जो कोई प्रमाण है वो कोई है ही नहीं जो इसको असत्य सिद्ध कर दे हमने इसको सत्य जाना है क्योंकि अदुष्ट इंद्रिय जन्य है ये ठीक ठीक इंद्रियां और पता लग रहा है कि इसका अस्तित्व है इसलिए है ये और ये जो सत्यता है इस संसार की इसको खंडन करने वाली कोई बात है नहीं इसका खंडक आधार कोई आधार नहीं है जो इसको खंडित कर दे इसके अस्तित्व को खंडित कर दे इसमें कोई प्रमाण नहीं है हमने प्रमाण से सिद्ध किया इंद्रियों से और इसका खंडन कोई कर नहीं पा रहा है जो इसको असत्य कहते हैं वो खंडन करके बताए इसको कि मिथ्या है कैसे सिद्ध करेंगे कि यह मिथ्या है सत्य नहीं है कैसे सिद्ध करेंगे तो इसमें कोई बाधक का बाधक नहीं है बाधक का अभाव है इसलिए जगत सत्यत्व जगत का तो सत्यत्व है वो विद्यमान है तो ये जगत सत्य है और ये बना किससे है ये शून्य से नहीं बना है तो उसके लिए अगला सूत्र कहा तरेपनवा बोलिए प्रकारांतर असंभवात सदुत्पत्ति ही, ही। सत से ही इसकी उत्पत्ति हुई है भाव से ही इसकी उत्पत्ति हुई है यू ही अभाव से नहीं बन गया ये ये भी सत है और ये इसका कारण जो है वो भी सत्य सत से ही इसकी उत्पत्ति हुई है क्यों प्रकारांतर असंभवात और कोई प्रकार है ही नहीं उत्पन्न होने का जो जो भी उत्पन्न होता है वो सत से ही होता है दूसरा कोई प्रकार ही नहीं देखा जाता पीछे आया ही था असत्य नहीं हो सकती अनिर्वचनीय नहीं हो सकता कारण जो है जो भी उत्पन्न होगा वो सत्य अभाव से कभी भी उत्पन्न नहीं होगा जब भी उत्पत्ति होगी वो सत्य ही होगी प्रकारांतर तो संभव ही नहीं है सिद्ध करके बताए कोई इसलिए ये जो सतसंसार है ये इसकी सत्य, सत्यता है सत्यत्व है और इसकी उत्पत्ति भी सत्य ही हुई है वो भी तत्व वास्तविक अलग से तत्व तो है तो प्रकारांतर असंभवात सदुत्पत्ति हो गया आगे देखिए चलो मान लिया आप ये कह रहे हैं कि ठीक है यहां तक हो गई ये सत है ब्रह्म भी जीव भी सत है और ये प्रकृति भी सत है कार्य जगत भी सत है ये तीन चीजें हैं बोले इसमें जो क्रियाएं हो रही हैं क्रियाएं कौन कर रहा है क्रियाएं कौन कर रहा है तो देखिए अगला सूत्र चौवनवा बोलिए अहंकार कर्ता न पुरुष कर्ता मैंने करने वाला करने वाला कौन है अहंकार है न पुरुष पुरुष नहीं है हम तो अभी तक पुरुष को ही मानते हैं ना करता कौन है और पीछे आई भी बात है कि आत्मा तो निष्क्रिय है निक्रिया वाला कैसे तो आत्मा को माना ही नहीं है तो फिर जड़ हो जाएगा करता अहंकार तो जड़ है प्रकृति से उत्पन्न होता है महत्व तो, महत्वत्व तो से अहंकार तो फिर तो करता जड़ को मान रहे हैं तो सूत्र का तात्पर्य है कि अहंकार से युक्त जो चेतन है पुरुष है वो करता है ना पुरुष है अकेला पुरुष करता नहीं है अकेला चेतन अकेला चेतन पुरुष करता नहीं होता है जब जब आत्मा अहंकार से विशिष्ट होता है तभी उसका कर्तृत्व होता है उसको दूसरे शब्दों में जब जब आत्मा में सकामता होती है तब तब उसका कर्तित्व आता है नहीं तो उसका कर्तित्व ही नहीं होता वो वो कर्तृत्व नहीं कर्म ही नहीं बनता है तो अहंकार है कर्ता ना पुरुष ये सूत्र भी बहुत सांख्य दर्शन का विवादास्पद है चर्चा चलती है कि यहां तो इन्होंने पुरुष को ही कर्ता नहीं माना यह क्या बात हो गई अहंकार को करता कह दिया अहंकार तो जड़ है तो अहंकार विशिष्ट जो चेतन है अहंकार से युक्त जो चेतन है उसको कर्ता कहते हैं उसमें कर्तृत्व तो आता है ना पुरुष है अकेला पुरुष चेतन करता नहीं होता अब इस कर्ता तो है अहंकार और भोक्ता कौन है तो अगला सूत्र देखिए पचपनवा बोलिए चिदवसाना भुक्ति ही तत् कर्मार्जित भुक्ति ही भुक्ति मतलब भोग भोग कहां पर होती है चिदवसाना चेतन पे अवसान होने वाली होती है पीछे चिदवसानो भोग आया था एक वो की वही बात है चिदवसाना भुक्ति भुक्ति यानी भोग जो है वो चेतन पे समाप्त होता है चेतन के लिए ही होता है तो भोक्ता चेतन क्यों है तो बोले तत्कर्माजित्व था उसके लिए किए गए कर्म वाला होने से इस जितने कर्म किए गए हैं अहंकार के द्वारा इंद्रियों के द्वारा वो किसके लिए किए गए आत्मा के लिए ही तो किए गए थे ये जो क्रियाएं हो रही थी वो जड़ प्रकृति में हो रही थी लेकिन आत्मा के लिए हो रही थी आत्मा को जैसा चाहिए उसके अनुरूप हो रही थी इसलिए इसका भोग तो चेतन ही करेगा जड़ तो चेतन जड़ तो भोग करता नहीं है तो चिदवसाना भुक्ति तत्कर्मार्जित्व जी उस जीव के लिए ये होने से उस जीव के द्वारा ही वास्तव में कर्म का अर्जन होने से अहंकार करता कर्ता न पुरुष में या जो तत्कर्मार्जित तत्व तो उस आत्मा के कर्म से अर्जित होने से ये जो सारा भोग हुआ है या आत्मा के करने से हुआ है ये भी कर्तृत्व तो साथ में वो कैसे जुड़ेगा पिछले सूत्र से कि अहंकार विशिष्ट जो चेतन है वो करता है न पुरुष है अकेला पुरुष नहीं यदि उनका सिद्धांत यह होता कि अहंकार जड़ ही करने वाला है और पुरुष तो करता ही नहीं है तो तत्कर्मार्जी तत्वात्थ को नहीं लिखते वो और भोगने वाला चिदवसाना भुक्ति भी नहीं कहते नहीं तो ये परेशानी है क्यों आत्मा भोग रहा है जब वो करता ही नहीं है तो करे कोई और भरे कोई तो इस रूप में कर्तृत्व तो आत्मा का ही माना जाता है करते इंद्रिया और ये सब हैं लेकिन कर्तित्व फिर भी आत्मा का माना जाता है चेतन है और कर्तृत्व आत्मा का है तो भोक्तृत्व भी आत्मा का ही तो चिदवसाना भुक्ति तत्कर्माज तत्पात् ठीक है